शो टॉक अथा तो भक्ति जिज्ञासा नंबर 28 पहला प्रश्न मैं आपको सुनता हूं तो अपने जीवन की व्यर्था देखकर बहुत उदास हो जाता हूं मुझे उबारें मुझे बचाएं जीवन जैसा है उसकी व्यर्थता समझ में आ जाए तो जीवन जैसा होना चाहिए उसकी खोज शुरू होती जब तक व्यर्थ को सार्थक समझा है तब तक सार्थक से वंचित रहोगे जिस दिन व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखाई पड़ जाएगा आधी यात्रा पूरी हो गई व्यर्थ का व्यर्थ की भांति दिखाई पड़ जाना सार्थक का सार्थक की भांति दिखाई पड़ने के लिए पहला कदम उदास ना हो उदासी आती है स्वाभाविक क्योंकि हम एक ढंग से जी रहे हैं, उसी ढंग से हमने अपना अब तक का जीवन बिताया अपना समय लगाया अपनी ऊर्जा लगाई जीवन बहुमूल्य है उसे हमने एक दांव पर लगाया आज अचानक पता लगे कि वह दांव व्यर्थ था वहां हारने के सिवाय जीतने की कोई सुविधा नहीं थी हम धोखे में थे तो उदासी आनी स्वाभाविक है लेकिन जितने जल्दी यह उदासी आ जाए उतना शुभ सुब। सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था मरने के एक क्षण पहले भी अगर यह दिखाई पड़ जाए कि जो जीवन हमने जिया वो व्यर्थ था तो उस शेष एक क्षण में भी परमात्मा उपलब्ध हो सकता है परमात्मा को पाने के लिए समय की थोड़ी जरूरत है दृष्टि के बदलाहट की जरूरत है जो दृष्टि बाहर देख रही थी वो भीतर देख ले बस बाहर का व्यर्थ होगा तभी तो तुम भीतर देखोगे जब तक बाहर तुम्हें सार्थक मालूम हो रहा है तब तक भीतर तुम जाओगे क्यों कंकड़ पत्थरों में हीरे मालूम हो रहे हैं तो तुम कंकड़ पत्थर बीनोगे अगर बाहर सब कंकड़ पत्थर हैं फिर क्या करोगे फिर भीतर जाना ही होगा और जब जाना ही होता है तभी लोग जाते जब सब तरफ से हार जाते हैं तभी लोग जाते पराजय पूरी होनी चाहिए उदासी समग्र होनी चाहिए इसी उदासी से आनंद का जन्म होता है यहां सब व्यर्थ हो जाता है तुमने धन कमाया वही भी एक दिन व्यर्थ हो जाए जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा तुमने यहां प्रेम किया वह भी उखड़ जाएगा वही भी टूट जाएगा जिनसे तुमने प्रेम किया वे भी मरण धर्मा है तुम भी मरण धर्मा हो यहां के नाते नदी नाव संयोग है भंगुर के है। थोड़ी देर टिकते हैं पानी के बबूले पानी केरा बुदबुदा कितनी देर टिकेगा जब तक है तब तक हो सकता है सूरज की रोशनी में चमके इंद्रधनुष दिखाई पड़े पानी के बुलबुले में लेकिन कितनी देर टूटने को ही है टूटना सुनिश्चित है उसके होने में ही टूटना छिपा है यहां बड़े सपने तुमने देखे हैं प्रेम के पद के प्रतिष्ठा के वे सब उखड़ जाएंगे मेरी बातें सुन के उदासी आए ये शुभ लक्षण है इसके बाद दूसरी घटना भी घटेगी अगर पहली घटना घट गट जाने दी तो दूसरी घटना भी घटेगी आनंद का आविर्भाव भी होगा जख्म दिल के छुपा के देख लिया गम से आंखें चुरा के देख लिया लजते दर्द में निसारते रहे दामन बचा के देख लिया दिल का हर जख्म मुस्कुरा उठा नगमे ऐस गा के देख लिया जिंदगी का सुकून खो बैठे गम की दौलत लुटा के देख लिया बिजलियां सैकड़ों चमक उठी फिर नसेमन बना के देख लिया कैसी उल्फत कहां की रस्म वफा सबको अपना बना के देख लिया हम नवा कौन हम नफस कैसा नौह एक गम सुना के देख लिया जिंदगी एक शराब है जेबा खंदे गुल को जाके देख लिया जरा फूल को पास से जाके देखना खंदे गुल को जाके देख लिया मुस्कुराते फूल को सुबह जरा पास से जाके देख लेना जिंदगी एक शराब है जेबा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिंदगी एक मृग मरीचिका है जिंदगी एक शराब है जेबा खे गुल को जाके देख लिया दूर दूर से मुस्कुराते फूलों को देखते रहोगे तो धोखा खाते रहोगे पास से निकट से देख लेना इसलिए मैं जीवन से भाग जाने को नहीं कहता हूं क्योंकि भाग जाओगे तो जागोगे कैसे हिमालय की गुफाओं में बैठ जाओगे तो जागोगे कैसे यह जीवन इतना दुखपूर्ण है इतना व्यर्थ है इतना आसार कि अगर इसके बीच रहे तो आज नहीं कल जागोगे ही सोओगे कैसे बीच बाजार में सो रहे हो नींद टूट ही जाएगी हां गुफा में बैठ गए हिमालय की तो शायद नींद लगी भी रह जाए इसलिए मैं कहता हूं छोड़ के मत जाना इसलिए नानक ने नहीं कहा कि छोड़ के जाओ इसलिए मोहम्मद ने नहीं कहा कि छोड़ के जाओ कहा रहो जहां हो वहीं रहो जैसे हो वैसे ही रहो दुकान में बाजार में परिवार में क्योंकि ये जो सोरगोल है चारों तरफ यही तुम्हें जगाएगा इसकी व्यर्थता तुम्हें जगाएगी इससे दूर हट गए तो इसकी व्यर्थता का कांटा चुभेगा नहीं फिर तुम सपनों में खो जा सकते हो हिमालय की गुफाओं में बैठे लोग अक्सर भ्रांतियों में पड़ जाते मन की कल्पनाओं में खो जाते मन की कल्पनाएं फिर तुम जो चाहो कर लो कृष्ण को बांसरी बजाता हुआ देखना हो तो कृष्ण को बांसरी बजाते देखो और राम को धनुष लिए देखना हो तो राम को धनुष लिए देखो फिर तुम मुक्त हो तुम्हारी कल्पना मुक्त है तुम जो लड्डू खाना चाहो कल्पना के खा लो लेकिन असली सत्य यहां घटता है जगत में घटता है चोट यहां है व्यर्थ यहां है तो सार्थक भी यहीं छिपेगा यहीं मिलेगा यहीं खोजना होगा और एक ना एक दिन तो उदास हो गए ही यहां कौन अपना है हम नवा कौन यहां कौन एक दूसरे की भाषा समझता है हम नवा कौन हम नफस कैसा यहां कौन किसका संगी है कौन किसका साथी है मन भरमाने की बातें कि पति है कि पत्नी है कि मित्र है कि बेटा है कि बाप है कि मां है यहां कौन किसका संगी कौन किसका साथी यहां कौन तुम्हारी भाषा समझता है तुम किसकी भाषा समझते हो कुछ का कुछ समझ लेते हो एक मित्र ने सवाल भेजा है क्या आप पंजाबियों के दुश्मन क्यों मैं और पंजाबियों का दुश्मन मैं पंजाबी हूं तुम्हें मुझे में पंजाबी होने में कुछ कमी दिखाई पड़ती साफा भर बांधने की बात है वो गुरुद्वाल बैठे हुए हैं गुरुदेव से पूछ लेना वो एक दफा साफा ले आए थे साफा बंधवा के मेरा चित्र निकाल लिया मुझे बिल्कुल पंजाबी बना दिया मैं पंजाबियों का दुश्मन तुम समझ ही नहीं पाते यहां कोई किसी की भाषा नहीं समझ पाता उन सज्जन ने लिखा है कि हम पंजाबी आपके झांसे में आने वाले नहीं कुछ कहा जाता है कुछ समझ लिया जाता है तुम मजाक भी नहीं समझ सकते तुम पंजाबियों से भी गए हो गए कम से कम मजाक तो समझो तुम मेरा प्रेम भी नहीं समझ सकते प्रेम है इसलिए चोट करता हूं तुम चोट से तिल मिला जाते हो जगाना चाहता हूं इसलिए चोट करता हूं तुम जागने की बजाय नाराज हो जाते हो गालियां बकने लगते हो हम नवा कौन हम नफस कैसा नो है ए गम सुना के देख लिया सबको अपना दुखड़ा सुना के देख लिया न कोई समझता है न कोई संगी है न कोई साथी है इस जिंदगी में तुमने सब करके देख लिया क्या बचा है अक्सर करने को ज्यादा है भी नहीं थोड़ी सी बातें हैं लोग उन्हीं को दोहराए चले जाते बार बार वही क्रोध वही प्रेम वही घृणा कुल्लू के बैल जैसा जीवन की गति है तुमने सब करके देख लिया और बहुत बार करके देख लिया किस आशा के सहारे बैठे हो आप किस भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हो तोड़ दो सब आशाएं हो जाओ निराश छोड़ दो सारा भविष्य हो जाओ उदास उसी उदासी से तुम्हारे जीवन का फूल खिलेगा जो शाश्वत है अभी मुस्कराएगी यह फजा अभी रोशनी नजर आएगी यह जो जुल मतें सबे यास है यह नवेदे सुबह भी लाएगी इस उदासी से गबड़ा मत जाना इस उदासी को मिटाने की चेष्टा में मत लग जाना यह उदासी मंदिर है इसी में परमात्मा का आरोपण होगा यह उदासी ही तो वैराग्य का सूत्र है इसी से तो परमात्मा का राग जगेगा संसार से राग टूटे तो परमात्मा से राग जुड़े जब तक संसार से राग है परमात्मा से विराग है जब तक संसार में रस है तब तक परमात्मा से तुम विरस रहोगे जब तक आंखें संसार पर लगी हैं तुम संसार को सन्मुख किए हो परमात्मा से विमुख रहोगे जैसे ही मुड़े संसार से फिर और कोई बचता नहीं यहां दो ही तो हैं एक बाहर है और एक भीतर है एक चैतन्य है और एक पदार्थ है एक व्यर्थ है और एक सार है व्यर्थ से मुड़े कि सार से जुड़े संसार से विमुख हुए कि परमात्मा के सन्मुख हुए अभी मुस्कुराएगी यह फजा जरा ठहरो उदासी से गबड़ा मत जाना इसको दबा मत देना इसको लीप पोत के मिटा मत देना जल्दी से फिर अपनी मरी हुई आशाओं में सांस मत फूंक देना मर गई आशाओं को फिर से पानी मत दे देना अभी मुस्कुराएगी यह फजा ये जो उदास आंखें हो गई हैं ये मुस्कुराएंगी जरा रुको अभी रोशनी नजर आएगी अभी सब अंधेरा हो गया है घबराओ मत इसी अंधेरे से आदमी रोशनी की तरफ पहुंचता है झूठे दिए बुझ गए तो अंधेरा हो जाता है लेकिन इसी अंधेरे में अगर तुम बैठे रहे बैठे रहे तो सच्चे जिए दिए जलेंगे निश्चित जलते सच्चे दिए जल ही रहे लेकिन तुम्हारी आंखों की आदत झूठे दियो को पहचानने की हो गई इसलिए थोड़ी देर लगती तुमने देखा नहीं बाहर रोशनी में से आते हो घर लौट के तो घर में अंधेरा मालूम होता थोड़ी देर बैठे कि फिर अंधेरा नहीं मालूम होता बाहर की रोशनी के आदि हो गए घर लौटे तो आंखों को नया समायोजन करना पड़ता है आंखों को बदलाहट करनी पड़ती है थोड़ा समय लगता है बैठ गए थोड़े सुस्ता लिए आराम किए फिर घर में रोशनी दिखाई पड़ने लगती ऐसे ही तुम जन्मों जन्मों तक बाहर रहे हो अपने घर के बाहर रहे हो आंखें बाहर के लिए बिल्कुल ही राजी हो गई हैं परिचित हो गई भीतर तुम गए नहीं जन्मों जन्मों से घर तुम लौटे नहीं जन्मो जन्मों से जब पहली दफा लौटोगे सब अंधेरा हो जाएगा घबड़ाना मत इस अंधेरे में ही गुरु की सहायता की जरूरत है कि वो तुम्हें संभाले रखे तुम्हारा तो मन कहेगा बाहर चलो वहां रोशनी तो थी कम से कम कुछ आशा थी कुछ भविष्य था कुछ रस था जीने का कोई बहाना और उपाय था यहां तो कोई जीने का बहाना भी नहीं उपाय भी नहीं यहां करना क्या उठो बाहर चलो मन तो कहेगा दौड़ो फिर फिर जगा लो अपने पुराने सपने फिर फैला दो सपनों का वितान अभी मुस्कुराएगी यह फजह अभी रोशनी नजर आएगी यह जो जुलमते सबे यास है यह नवेदे सुबह भी लाएगी घबराओ मत इस रात के बाद ही सबेरा है जो तड़प गई तो यह बर्क है जो मचल गई तो यह मौज है यह तेरी नजर की है सोबिदा कोई ताजा गुल ही खिलाएगी यह उदासी कुछ ताजा गुल खिलाने की तैयारी है यह या हवाए यास बजा मगर तप से उम्मीद पर रख नजर वह जो एक किरण बुझाएगी तो यह सौ चिराग जलाएगी घबराओ मत झूठे दिए बुझ गए तो अच्छा वह जो एक चिराग बुझाएगी तो यह सौ चिराग जलाएगी गर दिलो दिमाग पर छा गई हैं गमें हयात की तलखियां तेरी याद फिर तेरी याद है तेरी याद दिल से न जाएगी संसार से उदास हो जाओगे इतना ही मत देखो ये आधी कहानी इसी के पीछे उठ रही दूसरी हिस्सा कहानी का कि परमात्मा की आशा जगेगी संसार की आशा गिरेगी परमात्मा की आशा जगेगी तेरी याद फिर तेरी याद है तेरी याद दिल से न जाएगी और एक बार संसार की याद दिल से चली गई तो फिर परमात्मा को बुलाने का उपाय नहीं फिर कैसे भूलोगे फिर उसके सिवाय कुछ बचता नहीं जागो तो उसमें जागोगे सो तो उसमें सोोगे उठो तो उसमें उठोगे बैठो तो उसमें बैठोगे जियो तो उसमें जियोगे मरो तो उसमें मरोगे फिर सब तरफ से वही है एक बार संसार से हमारा याद का रिश्ता टूट जाए यह नसीम नर्म अभी चली है अभी से इसका गिला न कर जो बाहर बन छा गई तो कली कली को हंसएगी थोड़ी प्रतीक्षा थोड़ा धैर्य तुम नए नए आए होगे तुम मुझे सुन के उदास हो गए हो तुम यहां और लोगों को भी देखते हो जो सुन के मुझे आनंदित हो रहे हैं जब वे भी पहली पहली, पहली बार आए थे तो वे भी उदास हुए थे जब पहली पहली, पहली बार वे भी आए थे तो वे भी नाराज हुए थे जब पहली पहली बार वे भी आए थे तो उनको भी चोटें लगी थीं, जख्म हुए थे अब वही जख्म फूल बन गए अब वही चोटें जागरण बन गई अब उदासी नहीं है अब चित्त उनका मगन है उनका चित्त बड़े आनंद में इस दूसरे प्रश्न से तुम्हें समझ में आ सकेगा मैं आपको पाकर पा रहा हूं कि सब पा गया हूं हालांकि लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूं भगवान यह मुझे क्या हो गया है लोग ठीक ही कहते तुम पागल हो गए हो प्रेम पागलपन है पर जिसने प्रेम जाना उसके लिए सिर्फ प्रेम ही समझदारी रह जाती है जिन्होंने प्रेम नहीं जाना उनके लिए प्रेम पागलपन है उन्होंने स्वाद ही नहीं चखा उस बात का उन्हें धन पागलपन नहीं है पद पागलपन नहीं है प्रेम पागलपन है जिन्होंने प्रेम चखा उनके लिए धन पागलपन है पद पागलपन उन्हें सब पागलपन है सिर्फ प्रेम ही एकमात्र बुद्धिमानी लेकिन लोग भी ठीक ही कहते हैं लोग अपने ही हिसाब से तो कहेंगे ना लोग तुम्हारे हिसाब से कैसे कहें लोगों को लगता है कि तुम कुछ डगमगा गए क्योंकि लोगों को लगता है जैसे वे चल रहे हैं तुम अब वैसे नहीं चल रहे तुमने लोगों से अपना ढंग अलग कर लिया तुम्हें आनंद आ रहा है तुम मगन हो रहे हो मगर लोगों को लग रहा है कि तुम बेढंग पे जा रहे हो भीड़ चाहती है सदा तुम भीड़ के साथ रांची रहो भीड़ तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देना चाहती भीड़ व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती भीड़ व्यक्ति की हत्या करती व्यक्ति को बिल्कुल मिटा देना चाहती भीड़ गुलाम चाहती है फिर वे गुलाम हिंदू हों कि मुसलमान की सिख की ईसाई की, की जैन कुछ फर्क नहीं पड़ता भीड़ की एक ही कला है कि तुम्हें पहुंच दे मिटा दे तुम तुम्हारी तरह ना रहो तुम्हारे भीतर भीड़ प्रवेश कर जाए तुम भीड़ की भाषा बोलो भीड़ के सिद्धांत मानो भीड़ का शास्त्र दोहराओ भीड़ जो कहे वैसा करो भीड़ जैसा चलाए वैसा चलो भीड़ मंदिर जाए तो तुम मंदिर जाओ भीड़ मस्जिद जाए तो तुम मस्जिद जाओ भीड़ मस्जिद में आग लगाए तो तुम मस्जिद में आग लगाओ भीड़ मंदिर का मूर्ति तोड़े तो तुम मूर्ति तोड़ो भीड़ जो करे वही करो लोग भीड़ सम्मिलित हो जाने के लिए उत्सुक भी होते कारण हैं कई एक तो जितना तुम भीड़ में उस साथ हो जाते हो उतनी ही तुम्हारी चिंता कम हो जाती तुम्हारा जिम्मेदारी का भाव तुम्हारे उत्तरदायित्व का भाव कम हो जाता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो पाप भीड़ करती है वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता और अगर किसी भीड़ ने कोई पाप भी किया हो समझो कि किसी भीड़ ने जाके मंदिर तोड़ डाला हो कि गुरुद्वारे में आग लगा दी हो कि मस्जिद जला दी हो अगर इस भीड़ के एक एक आदमी से तुम अलग अलग जाके पूछो तो वो कहेगा कि मैं कैसे कर पाया कह नहीं सकता हो गया अगर तुम उससे पूछो कि क्या तुम अकेले यह कर सकते थे तो वह हिचकिचा अकेले वो नहीं कर सकता था अकेले में आदमी के पास थोड़ा सा उत्तरदायित्व का भाव होता है भीड़ में सब उत्तरदायित्व खो जाता है भीड़ का नशा पकड़ लेता है इतने लोग कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे फिर इतने लोग कर रहे हैं तो मेरी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है अगर मंदिर जलेगा तो मैं कोई अकेला जिम्मेवार नहीं मैंने जलाया ऐसा सवाल ही नहीं मैं तो सिर्फ भीड़ में था जलाने वाले तो और ही लोग थे और भीड़ में हर एक आदमी यही सोच रहा है जैसा तुम सोच रहे हो कि जलाने वाली तो भीड़ है मैं तो भीड़ में हूं सिर्फ भीड़ ने जितने बड़े अपराध किए हैं कभी व्यक्तियों ने नहीं किए व्यक्तियों के नाम बड़े छोटे मोटे अपराध हैं असली अपराध भीड़ के नाम है तो व्यक्ति को आसानी भी मिलती है भीड़ के साथ जुड़ जाने में तुम्हारे अपराध की वृत्ति को भी सुविधा मिलती है। क्योंकि भीड़ के सहयोग के कारण अपराध पुण्य जैसा मालूम होता है पाप पुण्य बन जाता है तुम अकेले करो तो मन कचोटेगा अंतकरण पर चोट लगेगी कांटा गढ़ेगा भीड़ के साथ करो तुम्हें अंतकरण की कोई चिंता ही नहीं अंतकरण को एक तरफ रख दिया जा सकता है तुम्हारे भीतर छिपी हुई पशुता को सुविधा से प्रकट होने का मौका मिल जाता है भीड़ में तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो और पशु के करीब हो जाते हो अकेले में जितने तुम व्यक्ति होते हो उतने ही तुम परमात्मा के करीब होते हो क्योंकि उतना ही अंतःकरण, उतना ही विचार उतना ही ध्यान सजग होता है तुम एक एक कदम सोच के उठाते हो कि मैं जिम्मेवार हूं यह मंदिर जलाऊं इस दूध पीते बच्चे को मारूं, इसने क्या बिगाड़ा है इसे कुछ पता भी नहीं है यह हिंदू है कि मुसलमान है इसका भी पता नहीं इसे मैं मारूं अकेले तुम पाप करने चलोगे कुछ सोचना ही पड़ेगा बड़े से बड़ा पापी भी विचार करता है लेकिन भीड़ के साथ पाप हो जाता है मजे से कर सकते हो और रात आके निश्चिंत सो सकते हो उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जाती है भीड़ में जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और एक लाख आदमियों को पांच मिनट के भीतर राख कर दिया वो आदमी रात लौट के निश्चिंतता से सोया थोड़ा सोचो एक लाख आदमी तुमने मार डाले हो और तुम निश्चिंतता से सो सको कि वह आदमी कैसे सो सका ये मत सोचना कि वो कोई बड़ा भारी दानव था तुम्हारे जैसा आदमी था ठीक तुम्हारे जैसा साधारण आदमी था उसकी पत्नी थी उसका बच्चा था उसके मां बाप थे किसी ने कभी उसे ऐसा नहीं जाना कि इतना महा हत्यारा है वो लेकिन सुबह जब पत्रकारों ने पूछा कि इतने लोगों के मरने के बाद तुझे कैसा लगा उसने कहा कोई सवाल ही नहीं मैंने आज्ञा का पालन किया ऊपर से आज्ञा आई थी मैं आकर निश्चिंत सो गया आज्ञा पूरी कर दी मेरा काम पूरा हो गया मैं निश्चिंत सो गया अब सवाल यह है आज्ञा किसने दी इसके लिए कौन जिम्मेवार था ट्रूमेन प्रेसिडेंट था अमरीका का जब ये एटम बम गिरा जब ट्रूमेन से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं मेरे जनरलों ने सलाह दी थी ट्रूमेन भी मजे से सोया क्योंकि उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं और जब जनरलों से पूछा गया उन्होंने कहा हम क्या कर सकते राष्ट्रपति की आज्ञा थी भीड़ में जब कोई बात होती तो कोई जिम्मेवार नहीं होता हर आदमी अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे टाल देता है जिम्मेवारी के लिए कोई राजी नहीं होता कि मैं जिम्मेवार जिन्होंने एटम बम बनाया उन्होंने भी जिम्मेवारी अनुभव नहीं की उन्होंने कहा हम तो सिर्फ विज्ञान की खोज कर रहे हैं हमने इसलिए थोड़ी बनाया था कि तुम लोगों को मारो हमने तो बड़ी भारी खोज की उनने भी अनुभव नहीं किया कि हमारी कोई जिम्मेवारी फिर जिम्मेवार कौन था एक लाख आदमी मरे ये निश्चित बम गिराया गया यह निश्चित बम बनाया गया यह निश्चित किसी की आज्ञा से गिरा यह भी निश्चित लेकिन इतनी भीड़ संयुक्त हो उसमें कि सब एक दूसरे पर टाल दे सकते कोई जिम्मेवार नहीं मालूम होता भीड़ में लोग सम्मिलित होना चाहते हैं क्योंकि आत्मा को खोने का सबसे सुगम उपाय है और भीड़ भी चाहती है कि तुम भीड़ में रहो क्योंकि भीड़ का बल उसकी संख्या में है जब तुम अकेले अकेले चलने लगोगे जब तुम व्यक्ति बनोगे और वही सन्यास का अर्थ है कि तुम अप अपने अंतकरण से जियोगे अब तुम्हें जो ठीक लगता है वह तुम करोगे नहीं कि भीड़ कहती है कि ठीक है अब तुम अपना निर्णय स्वयं लोगे अपने पाप पुण्य के लिए स्वयं जिम्मेवार होोगे अब तुम किसी पर टालोगे नहीं तो निश्चित ही लोग कहेंगे तुम पागल हो रहे हो फिर अनेक बार तुम्हारे और भीड़ के बीच बड़ा फासला हो जाएगा भीड़ यजन करेगी तुम भजन करोगे बड़ा फर्क हो जाएगा भीड़ कहेगी सत्यनारायण की कथा हो रही आओ तुम कहे इस कथा में क्या रखा है क्योंकि जो कथा कर रहा है उसे कुछ पता नहीं और इस कथा में सत्यनारायण की बात कहीं आती ही नहीं कथा बड़ी मजेदार है इससे सत्य का कोई लेना ही देना नहीं तुम शायद मंदिर ना जाओ क्योंकि तुम देखोगे वहां एक पेशेवर पुजारी पूजा कर रहा है पेशेवर कैसे पूजा करेगा तुम शायद मस्जिद ना जाओ क्योंकि तुम कहो मस्जिद में भी कोई नहीं है कोई प्रतिमा तो है नहीं कोई आधार आलंबन तो है नहीं तो जहां हाथ झोंका के बैठ जाऊंगा वही मस्जिद हो गई मस्जिद जाने की क्या जरूरत है एक सूफी फकीर जिंदगी भर मस्जिद जाता रहा इतने नियम से मस्जिद गया पांचों बार दिन में नमाज पढ़ने कि लोग यह सोचना ही भूल गए थे कि कभी ऐसा भी होगा कि वो मस्जिद ना आएगा कभी एक आध दोबारा ऐसा हुआ था तब कि वो बहुत बीमार था और उठ ना सका तो ही कभी गांव छोड़ के नहीं गया कि दूसरे गांव जाए और वहां मस्जिद ना हो लेकिन एक दिन सुबह लोगों ने पाया कि वो नहीं आया कल शाम तक तो आया था बिल्कुल ठीक था तो बीमार भी नहीं हो सकता एक ही शक कि बूढ़ा आदमी मर न गया हो मस्जिद के बाद लोग सीधे उसके घर पहुंचे वो अपने घर के सामने झोपड़े के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठा ढपली बजा रहा था और गीत गा रहा था उन्होंने कहा बुढ़ापे में नास्तिक हो गए बुढ़ापे में कुफर सूझा काफिर हो गए मस्जिद क्यों नहीं आए वो फकीर हंसा उसने कहा कि जब तक अज्ञानी थे तब तक आए जब तक पता नहीं था कि परमात्मा सब जगह तब तक मस्जिद आए अब तो पता है कि सब जगह यहां भी है वहां भी है। कहां आना कहां जाना अब तो जहां है वहीं गीत गाएंगे अब तो हर गीत नमाज है मगर भीड़ इससे राजी नहीं हुई भीड़ ने कहा कि बुढ़ापे में सटिया गया तो भीड़ तुमसे कहेगी तुम, कहे तुम पागल हो गए हो तुम्हारा रंग ढंग समझ में ना आएगा भीड़ ठीक ही कहती है मगर यह पागलपन इस जगत में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है बुद्ध को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए कबीर को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए क्राइस्ट को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए भीड़ सदा से यही कहती रही तुम सौभाग्यशाली हो कि भीड़ तुमको भी पागल कह रही इस पागलपन को कष्ट मत समझना इसे भीड़ की तरफ से तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान समझना पूछते हो तुम मैं आपको पाकर पाता हूं कि सब पा गया हूं हालांकि लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गया तुम भी ठीक हो लोग भी ठीक हैं अपनी अपनी दृष्टि अपने अपने देखने का ढंग उन्हें तो कैसे पता चले कि तुम कुछ पा गए हो उन्हें तो तुम्हारे अंतस्थल में प्रवेश का कोई उपाय नहीं वे तो कैसे तुम्हारे भीतर झांके वहां तो अकेले तुम हो वहां तो तुम देख सकते हो या मैं देख सकता हूं तुम्हारे भीतर तुम ठीक कह रहे हो संपत्ति तुम्हें मिलनी शुरू हो गई तुम संपदा के मार्ग पर हो तुम्हें अंतर का राज धीरे धीरे उपलब्ध हुआ जा रहा है पहले कदम उठ चुके बीज बो दिए गए फसल भी समय पर आ जाएगी तुम ठीक दिशा में यात्रा कर रहे हो लेकिन भीड़ से तुम दूर जा रहे हो भीड़ पागल कहेगी इससे तुम चिंता मत लेना अन्यथा चिंता के कारण तुम्हारी अंतरयात्रा में बाधा पड़ जाएगी इसे तुम निंदा भी ना समझना भीड़ को इस कहने देना तुम इसका उत्तर देने में भी मत पड़ना तुम हंसना जब भीड़ पागली मानती तब तुम कहे को फिक्र कर रहे हो भीड़ कुछ कहे तुम हंसना तुम धन्यवाद देना अब जब पागली हो गए हो तो पूरे ही पागल हो जाना उचित है अब तुम समझदारी सिद्ध करने की कोशिश मत करना क्योंकि उससे भीड़ तो राजी नहीं होगी तुम्हारी अंतरयात्रा में अड़चने आ जाएंगी तुम अब बुद्धिमानी छोड़ो तुम्हें बुद्धिमानी से ज्यादा बड़ी बुद्धिमानी हाथ लग गई है। तुम्हें प्रेम का रास्ता पकड़ में आ गया है फिर किसी ने नजर चुराई जजबे दिल तेरी दुहाई है जिस तरह बाग में बाहर आए दिल में यूं तेरी याद आई है लुत्फ सैयाद जिसमें शामिल हो वह असीरी नहीं रिहाई है इस्क जब तक न साजगार हुआ जिंदगी किसको रास आई न तस्वर कोई न कोई ख्याल दिल में तेरी ही धुन समाई है ए सबा दे खबर असीरों को फिर चमन में बाहर आई बुलबुलें चुपें गुल खमोश खमोश एक उदासी चमन पर छाई जब मिली है तेरी नजर से नजर जिंदगी जैसे मुस्कुराई जामे लबरेज देखकर इसरत चश्मे मखमूर याद आई तुम्हारी जिंदगी में परमात्मा की शराब की पहली झलक आने लगी लोग कहने लगे कि तुम लड़का के चल रहे हो लोग कहने लगे कि अब तुम्हारा पुराना ढंग न रहा लोग कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो फिर किसी ने नजर चुराई है तुम्हारी नजरें कहीं और जा रही जहां संसार की नजरें लगी हैं वहां तुम अब नहीं देख रहे इसलिए लोग कह रहे हैं कि तुम पागल हो गए फिर किसी ने नजर चुराई है परमात्मा तुम्हारे हृदय को चुराने में लग गया है तुम्हें ख्याल है? इस देश के पास एक शब्द परमात्मा के लिए जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं हरी हरी का अर्थ होता चोर हर ले जो चुरा ले जाए जो परमात्मा सबसे बड़ा चोर है अब तुम नाराज मत हो जाना कि मैंने परमात्मा को चोर कह दिया अब तुम सोचने मत लगना कि इस आदमी के जहां से मैं नहीं आना तो हद हो गई परमात्मा और चोर लेकिन परमात्मा चोर है मैं क्या करूं सच को तो कहना ही होगा तुम से मैं आओ कि ना आओ मगर सच को तो सच जैसा है वैसा कहना होगा परमात्मा चुराता है इस ढंग से जिस ढंग से कोई नहीं चुराता पैरों की आहट भी नहीं मिलती और कब हृदय चुरा लिया जाता है पता नहीं चलता अंधेरी रात में कब परमात्मा तुम्हारे द्वार दरवाजों को तोड़ के भीतर आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता तुम सोए ही रहते हो और चोरी चले जाते हो फिर किसी ने नजर चुराई है जज दिल तेरी दुहाई है तुम लोग क्या कहते हैं इसकी फिक्र छोड़ो तुम तो अपने दिल को अपनी भावना को धन्यवाद दो जज दिल तेरी दुहाई है हे हृदय के भाव तेरा धन्यवाद तुझे परमात्मा ने इस योग्य समझा कि तेरी नजर चुरा ले कि तेरा हृदय चुरा ले जिस तरह बाग में बाहर आए दिल में यू ही तेरी याद आई रेगिस्तान में जहां सब तरफ मरुस्थल होता है कहीं छोटे मोटे मरुधान होते सारा मरुस्थल मरुद्धान को पागल समझता होगा क्योंकि भीड़ तो मरुस्थल की है विस्तार तो मरुस्थल का है उसमें कहीं एक छोटा सा पानी का चश्मा है दो चार वृक्ष उगाए हैं थोड़ी हरी घास भी लगती है मरुस्थल कहता होगा कि यह स्थान पागल हो गए स्वाभाविक है मरुस्थल को यह कहना यह मरुस्थल को कहना ही पड़ेगा नहीं तो मरुस्थल को बड़ी आत्मग्लानी होगी अगर मरुस्थल ये माने कि यही सही होने का ढंग है हरा होना फूल से भरा होना नाचते हुए होना मस्त होना प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ होना अगर यही होने का ठीक ठीक ढंग है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं तो मेरा होने का ढंग गलत है अगर तुम अंधों की दुनिया में पहुंच जाओ तो अपनी आंखों की घोषणा मत करना अन्यथा वो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे क्योंकि अंधे बर्दाश्त ना कर सकेंगे कि तुम आंख वाले हो तुम्हारी आंखें उनको उनके अंधेपन की याद दिलाएंगी इसलिए तो जीसस को सूली लगानी पड़ी और मंसूर को मार डालना पड़ा सुकरात को जहर पिलाना पड़ा इसलिए तो महावीर के कानों में खीले ठोंके गए इसलिए तो बुद्ध पर पत्थर पड़े <प्ति> उनके कारण हमें याद आती कि हम चूक गए उनका साम्राज्य देख देखकर हमें याद आती कि हम भिकमंगे के भिकमंगे रह गए और हमारी भीड़ है हमें बर्दाश्त के बाहर हो जाती ये बात हम ऐसे आदमी को हटा देना चाहते हैं जिसके कारण हमें कष्ट हो रहा है जिसके कारण हमें अपनी दीनता का बोध हो रहा है तुम उस आदमी को बर्दाश्त नहीं करते जिसके कारण तुम्हें लगता है कि तुम व्यर्थ हो गए हो न होता यह आदमी न व्यर्थता का पता चलता अगर कुरूप आदमियों का बस चले तो सौंदर सौंदर्य को वो नष्ट कर दें, कुरूप आदमियों को मौका मिले तो सुंदरों को वो मार डालें, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो क्रूप है अन्यथा क्यों अगर सभी कुरूप होते तो अर्चन ही क्या थी? अगर झूठों का बस हो तो सच को जीने न फांसी पे लटका दें लटकाते हैं क्योंकि सच मिट जाए पूरी तरह मिट जाए तो फिर झूठ सच जैसा मालूम होता है ऐसा ही समझो कि झूठे सिक्के बाजार में चलते हैं अगर सच्चे सिक्के बिल्कुल ही विदा हो जाएं तो फिर झूठे सिक्के झूठे नहीं रहेंगे सिक्के अकेले वही रह गए अब झूठा क्या सच क्या सच्चे सिक्के की मौजूदगी झूठे सिक्के को कष्ट का कारण है और झूठ की भीड़ जिस तरह बाघ में बाहर आए दिल में यूं तेरी याद आई ये जो जीवन का वसंत है ये जो परमात्मा का वसंत है ये एक साथ नहीं आता किसी के हृदय में आ जाता है और बाकी सबके हृदय पतझड़ में होते किसी का फूल खिल जाता है और सब तरफ कांटे ही कांटे होते कांटे नाराज हो जाते कांटे बदला लेते कांटे ईर्षा से भर जाते लोग पागल कहते हैं वो अपनी आत्मरक्षा में कहते हैं उनकी तुम चिंता मत करना वो ये कह रहे हैं कि हम पागल नहीं है जब वो तुमसे कहते हैं तुम पागल हो तो वो इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हम पागल नहीं हैं, इतने लोग पागल नहीं हो सकते जाज बनटसा के पास एक दिन एक आदमी गया जाज बनटसा ने कुछ कह दिया था जो उस आदमी को बड़ी चोट कर गया उसने जाके बनटसा को कहा कि आप जो कहते हैं कहने वाले आप अकेले हैं मैं जो मानता हूं सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया के करोड़ों लोग गलत नहीं हो सकते पता है बनटसा ने क्या कहा बनटसा हंसा और उसने कहा इतने लोग जिस बात को मानते हैं वो बात सही हो ही नहीं सकती सत्य तो कभी कभार मिलता है वह किरण तो कभी कभी उतरती वह तो दुर्लभ है झूठ तो सब अपना ईजाद कर सकते हैं सत्य तो तुम इजाद नहीं कर सकते सत्य तो तब आता है जब तुम विदा हो जाते उतनी हिम्मत बहुत कम लोगों की है जो अपने को समाप्त कर देता है सत्य उसे मिलता है लेकिन दूसरे लोगों और तुम्हारे बीच खाई पड़ जाएगी तुम ना तो नाराज होना ना चिंता करना ना जवाब देने जाना तुम अपनी मस्ती में रहना यह समय खराब करना ही मत उत्तर देने की भी कोई जरूरत नहीं तर्क करने की भी कोई जरूरत नहीं जिस तरह बाग में बाहर आए दिल में यूं तेरी याद आई लुत्फ सैयाद जिसमें शामिल हो अहेरी का आनंद भी जिसमें सम्मिलित हो यह तुम्हारे आनंद में परमात्मा का आनंद भी सम्मिलित है लुत्फ सैयाद जिसमें शामिल हो वह असीरी नहीं रिहाई है वह गुलामी नहीं मुक्ति है, है। यह जो तुम्हारे भीतर घट रहा है ये मुक्ति का पहला आकाश खुल रहा है इश्क जब तक न साजगार हुआ जिंदगी किसको रास आई तब तक जिंदगी रूखी सूखी है तब तक जिंदगी मरुस्थल है जब तक प्रेम का झरना न फूटे इन रूखे सूखे लोगों के बीच जब तुम्हारे पल्लव फूटेंगे तुम्हारे होगे, तो इनकी नाराजगी समझ लेना कबीर ने तो इसीलिए कहा है कि अपने पत्तों को छिपा लेना हीरा मिलो गांठ गठ बाकू बार बार क्यों खोले बतानी मत किसी को नहीं तो लोग एकदम नाराज हो जाएंगे किसी को कहने मत कि मुझे मिल गया सूफी फकीर कहते हैं प्रार्थना भी रात के अंधेरे में करना जब कोई देखे नहीं नहीं तो लोग कहेंगे तुम पागल चुपचाप कर लेना रात के अंधेरे में चुपचाप बुला लेना परमात्मा को चुपचाप उससे बात कर लेना चुपचाप डूब जाना किसी को कानो कान खबर मत होने देना लोग पागल हैं जब तुम्हारा पागलपन पहली दफे मिटेगा वो तुम्हें बर्दाश्त न कर सकेंगे उन्होंने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया न तस्वर कोई न कोई ख्याल दिल में तेरी ही धुन समाई है सब कल्पनाएं चली जाती हैं सब स्वप्न चले जाते हैं सब विचार चले जाते बस एक धुन गूंजती रह जाती है उस धुन का नाम भजन है उस धुन के अतिरिक्त जो भी किया जाता है सब यजन है उसका कोई मूल्य नहीं है। ए सभा दे खबर असीरों को ए हवा जा और बंदियों को भी खबर पहुंचा दे फिर चमन में बाहर आई स्वाभाविक है वह भाव भी जब तुम्हें मिलता है स्वाभाविक मन उठता है जिन्हें तुम प्रेम करते हो उन्हें भी बांट दो तो। मगर बहुत संभल के कदम उठाना क्योंकि यहां कोई किसी की भाषा नहीं समझता कोई हम नवा नहीं कोई हम नफस नहीं न कोई संगी है न साथी है जो तुम्हारी बात समझ सके बस उससे ही कह देना उतना ही कहना जितना समझ सके ज्यादा मत उडेल देना जितना पचा सके उतना ही कहना फिर और पचा सके तो और कहना धीरे दीर धीरे कहना धीरे दीर धीरे अपने आनंद को बताना ए सभा दे खबर असीरों को कैदियों को खबर कर दे ए हवा फिर चमन में बाहर आई बुलबुलें हैं गुल खमोस खमोस एक उदासी चमन पे छाई है जब मिली है तेरी नजर से नजर जिंदगी जैसे मुस्कुराई इसके पहले सब उदास था बुलबुलें हैं, गुल खामोश खामोश एक उदासी चमन पे छाई ऐसा था कि न तो बुलबुल बुल बोलती थी न कोई अलगीत गाती थी ना पपीहा पुकारता था फूल ही नहीं थे तितलियां नहीं उड़ती थी न कोई सुगंध थी न कोई शीतलता थी सब उदास था सब जड़ और मुर्दा था लेकिन अब बात बदल गई है जब मिली है तेरी नजर से नजर जिंदगी जैसे मुस्कुराई जा में लबरेज देखकर इशरत भरे प्याले को देखकर चश्मे मखमूर याद आई है इस भरे हुए हृदय में इस आनंद से भरे हुए प्याले को देखकर वो नसीली आंख याद आनी शुरू हो गई है जब तुम्हारे भीतर प्रेम का प्याला भरेगा तो उस प्रेम के प्याले में ही परमात्मा की आंखें पहली दफा झलकेंगी यह भी होगा अभी तुम उदास हुए हो घबड़ाओ मत जल्दी यह घड़ी भी आएगी जब तुम भी यह प्रश्न पूछ सकोगे कि मुझे क्या हो गया क्या मैं पागल हो गया हूं लोग कहते मैं पागल हो गया हूं हालांकि मुझे लगता है कि मुझे सब मिल गया है जैसा प्रेम में घटता है साधारण लौकिक प्रेम में घटता है उससे अनंत गुना अनंत अनंत गुना पारलौकिक प्रेम में घटता है बेखुदी के साज पर गाने का मौसम आ गया आएगा मौसम प्रतीक्षा चाहिए बस प्रतीक्षा और प्रार्थना बेखुदी के साज पर गाने का मौसम आ गया लेकिन याद रखना ये साज बेखुदी का है यहां तुम मिटोगे तो ही साज मिलेगा तुम शून्य हो जाओगे तो ही साज मिलेगा तुम्हारी शून्यता में ही ये संगीत उठने वाला है बेखुदी के सांच पर गाने का मौसम आ गया आ गया पीकर बहक जाने का मौसम आ गया अभी उदास हुए हो यह पहली बात हुई चमन उदास उदास बुलबुलें खमोश खमोश सब ठहरा हुआ है एक दुनिया उजड़ गई जो तुमने बसाई थी वे नावें जो तुमने चलाई थीं कागज की हैं ऐसा मैंने कहा ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ गया तुम धन्य भागी हो जो मकान तुमने बनाए थे वे मकान नहीं थे केवल ताश के पत्तों के घर थे मैंने कहा और तुम्हारी समझ में आ गया तुम धन्य भागी हो तुम्हें मेरी भाषा पकड़ में आ गई इसलिए तुम उदास हुए हो हु। अगर भाषा समझ में ना आती तो तुम नाराज होते हो उदास नहीं फर्क समझ लेना दो ही तरह के लोग हैं यहां मेरे पास आने वाले या तो वे जो उदास हो जाते हैं या वे जो नाराज हो जाते हैं। जो नाराज हो गए वो चूक गए फिर दोबारा उनके आने का कोई कारण ना रहा न केवल वे दोबारा नहीं आएंगे और कोई आता होगा तो उसको भी रोकेंगे जो उदास हो गया वो तो आएगा उसे तो आना ही पड़ेगा अब उसकी उदासी कहीं और ना मिट सकेगी अब तो वो मेरा बीमार हो गए अब तो मेरे पास ही उसका उपचार है अब तो वो तलाशेगा। जैसे भी बन सकेगा वैसे करीब आएगा और तब दूसरी घटना निश्चित घटती है बेखुदी के सांच पर गाने का मौसम आ गया आ गया पीकर बहक जाने का मौसम आ गया फिर पया में आमदे दे जाना सकूने शाम है सेज पर कलियों के खिल जाने का मौसम आ गया प्यारा आने को है प्रीतम आने को है प्रीतम के आने का संदेश आ गया फिर पया में आमदे जाना सकून ए शाम है और संध्या की प्रतीक्षा सेज पर कलियों के खिल जाने का मौसम आ गया जैसा साधारण प्रेम में घटता है उससे अनंत अनंत गुना इस प्रेम में घटता है जैसे साधारण प्रेम में लोग पागल समझे जाते हैं, इस प्रेम में तो बहुत बड़े पागल समझे जाते हैं यह तड़प यह दर्द यह राग यह तड़प यह दर्द यह रग रग्न हल्की सी कसक यह स्वब आया कि मर जाने का मौसम आ गया तोड़ हमदम हर एक रस्म रहे कौन को लग जिसों पर लग जिसें खाने का मौसम आ गया अब लड़खड़ाओ अब डगमगाओ अब पियो और बेखुदी हो तो ही पी पाओगे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यहां अगर मेरे निकट तुम्हें होना है अगर सच में ही सत्संग करना है तो अपने को पहुंचो हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जैन की तरह मत आओ यहां अन्यथा तुम आओ ही मत आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी वे धारणाएं तुम्हारे वे ख्याल तुम्हें वंचित कर देंगे और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं वही कह रहा हूं जो महावीर ने कहा था बुद्ध ने कहा था नानक कबीर ने कहा था मोहम्मद ने कहा था मैं वही कह रहा हूं और उनने भी यही कहा था तुमसे कि जब आओ तो सब छोड़ के आना सब बाहर रखाओ यहां खाली होके आओ बेखुद होके आओ थोड़े निर अहंकार भाव से आओ तो वह जादू हो सकता है बेखुदी के सांच पर गाने का मौसम आ गया आ गया पीकर बहक जाने का मौसम आ गया फिर पयामे आम दे जाना शकून साम है सेच पर कलियों के खिल जाने का मौसम आ गया वह दूसरी घटना भी सुनिश्चित घटती है औरों को घटी है तुमको भी घटेगी तीसरा प्रश्न कल आपने बताया कि भगवान को पाने के लिए मूल्य चुकाना होगा और उसी समय आपने यह भी बताया कि शरीर को कष्ट देकर परमात्मा पाया नहीं जा सकता कृपया समझाएं कि फिर मूल्य किस तरह चुकाना होगा क्या सक्रिय ध्यान शरीर को कष्ट देना नहीं सुभाष ने पूछा है सुभाष के लिए है और जिसके लिए शरीर को कष्ट देना हो वह सक्रिय ध्यान ना करे कष्ट से परमात्मा का कोई संबंध नहीं सुख का भाव चाहिए तुम अपने को सता के परमात्मा से जुड़ोगे नहीं टूट जाओगे लेकिन ख्याल रखना जो बात एक के लिए कष्ट हो सकती दूसरे के लिए आनंद हो सकती है। तुम्हारे लिए दौड़ने में कष्ट हो किसी दौड़ाक को आनंद है और जो दौड़ने का आनंद जानता है वह भरोसे नहीं कर सकेगा कि दौड़ने में कष्ट कैसा है दौड़ने के क्षणों में ही सुबह की रोशनी में सागर के तट पर उसने जीवन के सबसे सुखद क्षण जाने जिसे तैरने में सुख है वो समझ ही नहीं पाएगा कि तुम कहते हो तैरने में कष्ट है लोग अलग अलग किसी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने में आनंद जरूर उठे लेकिन किसी को कष्टपूर्ण है जरा भी ना उठे अपने स्वभाव को परखो पहचानो सुख दुख का अर्थ क्या होता है इतना ही अर्थ होता है सुख का अर्थ होता है तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल पड़ रहा है और क्या अर्थ होता है दुख का अर्थ होता है स्वभाव के प्रतिकूल पड़ रहा है जो स्वभाव के प्रतिकूल है वो परमात्मा से कैसे जोड़ेगा क्योंकि परमात्मा का अर्थ स्वभाव है इसलिए मेरी बात को खूब ख्याल से समझ लेना तुम्हारे भीतर अपने को दुख देने की वृत्ति है क्योंकि सदियों से तुम्हें यह सिखाया गया है कि उसको पाने के लिए तपस्या करनी मैं कह रहा हूं उसे पाने के लिए आनंद मग्न होना तुम्हारी पुरानी धारणा इतनी गहरी बैठी है कि तुम मेरी बात भी सुन लोगे फिर भी शायद ही समझ पाओ तुम्हें कहा गया है कि अपने को कष्ट दो ये किसने कहा है ये जानने वालों ने नहीं कहा जानने वाला ये कह ही नहीं सकता महावीर कैसे कह सकते हैं अपने को कष्ट दो क्योंकि महावीर तो कहते हैं स्वभाव धर्म महावीर कैसे कह सकते हैं कष्ट दो लेकिन फिर कैसे यह कष्ट की कहानी पैदा हो गई फिर जैन मुनि क्यों कहता है कष्ट दो कहानी पैदा होने का राज समझो महावीर नग्न हो गए महावीर के लिए नग्न होना आनंद था महावीर को वस्त्र से मुक्त होकर सारी सीमाओं से मुक्ति मिली उनके पीछे जो आया उसने देखा कि महावीर नग्न हो गए नग्न होने से यह ज्ञान को उपलब्ध हुए मैं भी नग्न हो जाऊं तो मैं भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा यह गणित सीधा मालूम होता है वो भी नग्न हो गया लेकिन नग्न होने के लिए उसे बड़ा अभ्यास करना पड़ा सर्दी थी धूप थी फिर लोक थे लोकलाज थी उसने सब तरह से अपना अभ्यास किया कर करके किसी तरह अपने को नंगा खड़ा कर लिया फिर जब नग्न खड़ा किया और अगर ये स्वभाव के अनुकूल ना हो तो कष्ट तो होगा ही तो उसने समझा कि कष्ट दिए बिना परमात्मा को नहीं पाया जा सकता यह कीमत चुकानी और अगर कष्ट देने से परमात्मा को पाया जा सकता तो उसने अपने को कष्ट देने के और नए नए तरकीबें ईजाद की। घास पर सोएगा कांस पर सोएगा बिस्तर पर नहीं सोएगा धूप में खड़ा रहेगा भयंकर धूप जल रही होगी और वो धुनी रमा के बैठेगा बर्फ पड़ रही होगी कि बर्फ जम रही होगी तब वो जल में जाकर खड़ा हो जाए उसको ये ख्याल में आ गया अपने को कष्ट देना है महावीर ने महीनों तक उपवास किए लेकिन उन उपवासों में कष्ट नहीं था तुम तो महावीर की प्रतिमा देख के भी इसका प्रमाण पा सकते हो कि उनमें कष्ट नहीं था क्योंकि महावीर की देह तो बड़ी बलिष्ठ मालूम होती अगर महीनों उपवास किया था तो या तो कहानी गलत है महीनों उपवास की और अगर कहानी सच है तो महावीर को बिल्कुल रास आया होगा महावीर के शरीर को बिल्कुल जमा होगा ऐसे लोग हैं जिन्हें उपवास रास आ सकता है जिनको भोजन ही ले जाना भीतर कष्टपूर्ण हो जाता है जो कम से कम भोजन पर जीने में ज्यादा सुगम तपाते हैं स्वभाव का भेद तुम यहां भी देख सकते हो चारों तरफ कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा भोजन लेते हैं फिर भी चंगे मस्त कुछ जो कितना ही खाए चले जाते हैं फिर भी रूखे सूखे फिर भी जीवन में कोई जीवनधारा नहीं मालूम पड़ती कोई ऊर्जा नहीं मालूम पड़ती कोई चमक नहीं मालूम पड़ती जैसे भोजन काम ही नहीं आ रहा है कुछ लोग जैसे रूखे सूखे पर जी लेते हैं, और रूखे सूखे से भी खूब हरे भरे होते हैं महावीर ने महीनों उपवास किया ये सच है लेकिन महावीर का उपवास तुम्हारे जैन मुनि वाला उपवास नहीं था मैं महावीर के बिल्कुल पक्ष में हूं जैन मुनि के जरा भी पक्ष में नहीं जैन मुनि रुग्ण चित्त से भरा है महावीर के उपवास का अर्थ था महावीर इतने आनंदित थे इतने ध्यान में मग्न थे कि जब कभी दस पांच दिन में भोजन की याद आती थी तो भीख मांग चले जाते थे जब याद नहीं आती थी तो मस्त अपनी मस्ती में रहते थे जैसे वायु ही काफी थी और मस्ती ऐसी थी कि जब याद आए भोजन की तोई भीतर रमे थे यह सुख की अवस्था थी ये दुख की अवस्था नहीं थी उपवास शब्द का अर्थ भी यही होता है अपने भीतर वास अपने निकट वास परमात्मा के निकट होने का नाम उपवास है उपवास और अनसन में भेद है अनशन कष्टपूर्ण है उपवास आनंदपूर्ण है अनशन का मतलब होता है मार रहे भूखा अपने को जब कोई राजनीतिक नेता अनशन पर चला जाता है, वो अनशन उसको उपवास भूल के मत कहना वो भूखा अपने को मार रहा है वो दबाव डाल रहा है वह अपने को सता के दबाव डाल रहा है लोगों पर कि मेरी बात मान लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा वो धमकी दे रहा है आत्महत्या की और कुछ नहीं उस पर असली में मुकदमा चलना चाहिए वो आत्महत्या की धमकी दे रहा है वो ये कह रहा है मैं मर जाऊंगा तो मेरी बात मानो फिर मेरी गलत हो या सही ये बात का मौका नहीं दे रहा वो विचार का मौका नहीं देता वो तो ऐसे ही जैसे एक आदमी छुरी लेकर अपनी छाती पर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं छुरी मार लूंगा मेरी बात मानू इसमें उसमें कुछ भेद नहीं है यह हिंसक वृत्ति है इसलिए महात्मा गांधी के उपवास को मैं उपवास नहीं कहता अनशन कहता हूं उसमें हिंसा की वृत्ति और जब महात्मा गांधी के उपवास को अनसन कहता हूं तो तुम समझ सकते हो कि जी देसाई के उपवास को तो मैं अनशन भी नहीं कह सकता वो तो उससे भी गई बीती बात है इसमें सब दबाव है जबरजस्ती है इसमें दूसरे को बेचैन करने का उपाय है दूसरा आदमी सोचने लगता है कि अभी इतना मामला ही क्या है कि ठीक है चलो वोट ले लेना और क्या करोगे तुम ही को वोट दे देंगे मगर उपवास तो तोड़ो चलो ये मुसंबी का रस पी लो जान ना गो इतनी सी बात के लिए मरते नहीं हैं महावीर ने अनशन नहीं किया भूख हड़ताल भी नहीं थी वह उपवास था उपवास बड़ा आह्लादपूर्ण शब्द है अपने भीतर रमे थे इतने रमे थे ध्यान में कि याद ही ना आया कि भोजन करना है कभी कभी तुम्हारे जीवन में भी ऐसी घटना घटती है अगर पहचानोगे कभी कोई प्रिजन तुम्हारे घर आ गया है स्त्रियों को अक्सर घट जाती सोहन का मुझे पता है उसे घट जाती थी उसके घर जब मैं मेहमान होता था वह भूल ही जाएगी भोजन करना इतने आनंद में मगन हो जाएगी कि अब कहां फुर्सत भोजन इत्यादि की भूखी ना लगेगी तुमने ख्याल किया कभी जब प्रेम से चित्त भरा होता है भूख नहीं लगती मैं एक घर में मेहमान था उस घर की महिला ने मुझे कहा कि एक सवाल मुझे पूछना मैं किसी से पूछ नहीं सकी जैन परिवार था और अपने मुनियों से तो मैं पूछ ही नहीं सकती क्योंकि वह तो बहुत नाराज हो जाएंगे बात ही ऐसी आप से पूछ सकती हूं उसने अपने पति से भी क्षमा मांगी कि आप मुझे क्षमा करें यह प्रश्न मुझे जिंदगी भर से सता रहा यह मुझे पूछ नहीं आप बुरा ना मानना पति ने कहा मैं क्यों बुरा मानूंगा तू पूछ क्या सवाल है उसने कहा सवाल यह है कि जब मेरी सास मरी तो घर में किसी ने खाना नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी मुझे इतनी भूख कभी लगी ही नहीं थी उस बात को मैं छोड़ नहीं पाती कि वो क्या हुआ इस घर में सब रो रहे हैं और मुझे भूख लगी नई नई बहू की तरह आई थी और उसने कहा कि बात यहीं तक रुक गई होती तो ठीक थी उस दिन किसी ने भोजन किया ही नहीं करने का सुविधा ही नहीं थी शाम के वक्त मरी थी सास तो अंथ का समय बीत गया शाम का भोजन तो जैन कर लेते फिर सूरज डूब गया फिर तो भोजन हो नहीं सकता तो मरने में लगे थे मृत्यु द्वार पर खड़ी थी मरगट ले जाना था बात ही खत्म हो गई और उसको इतनी भूख लगी उसने कहा कि मैं इतनी परेशान हो गई कि रात मैंने चोरी से जाके चौके में भोजन किया मैंने जिंदगी में बस एक ही चोरी की और वो भी ऐसी चोरी कि तो मुझे ऐसा लगे कि मैं कैसा पाप कर रही हूं सारा घर तो दुखी है और मुझे भूख की पड़ी और फिर अपने ही मकान में चोरी करके रात जो कुछ मिला वो खा पी लिया मगर जब ठीक से खा प लिया तब मैं सो पाई क्या हुआ मुझे मैंने उससे कश्मेस चिंता की जरा भी बात नहीं सच्चाई यह है कि दुख में भूख लगती सुख में भूख खो जाती दुख में शरीर की याद आती सुख में शरीर की याद खो जाती ये इतना सीधा सा सूत्र है तुम जब सुखी होते हो तुम्हें शरीर की याद नहीं आती बिना सिर दर्द के कभी तुम्हें सिर की याद आई है सिर दर्द होता तो ही सिर की याद आती और पेट में दर्द होता तो पेट की याद आती पैर में कांटा चुपता तो पैर की याद आती अगर शरीर समग्र रूप से सुख में हो तो याद ही नहीं आती शरीर विस्मृत हो जाता है सुख में दुख में याद आता है वो स्त्री तो मेरे पैर पर पे गिर पड़ी उसने कहा आपने मुझे मुक्त कर दिया मैं तो मरी जा रही थी कि मैंने कुछ पाप किया है मैंने कहा तू फिक्र न करते पति से पूछ ईमानदारी से वो कहें वो पति बोले कि अब आप जब पूछते ही हैं और जब बात ही खुल गई तो सच तो यह कि मुझे भी भूख लगी थी हालांकि मैंने चुराया नहीं मेरी मां मर गई रात भर में भूख में तड़फता रहा मगर वो सहना था क्योंकि मां मर गई ये कोई बात है लेकिन भूख मुझे भी लगी थी दुख में शरीर की याद आएगी भूख की याद आएगी सुख में खो जाएगी याद महावीर महासुख में थे ध्यान के सुख में थे भोजन की याद कभी कभार आती थी जब शरीर की बिल्कुल जरूरत हो जाती थी तब याद आती थी तब वो चले जाते थे गांव में भोजन मांग लेते थे जैन मुनि जबरदस्ती भूख हड़ताल कर रहा है जबरदस्ती अनशन कर रहा है ये कष्ट देना है पीछे तर्क क्या है तर्क इतना ही है महावीर को ध्यान फला ध्यान के पीछे पीछे उपवास फला उपवास आया छाया की भांति उपवास के कारण ध्यान नहीं आया था ध्यान रखना ध्यान के कारण उपवास आया था लेकिन बाहर से जब तुम देखोगे तो ध्यान का तो कुछ पता नहीं चलता कि हुआ है या नहीं हुआ पहले तो उपवास का पता चलता है बाहर बातें पहले पता चलती तो तुम्हारे बाहर से देखने के कारण अर्चन खड़ी होती तुम्हें तो उपवास पहले दिखाई पड़ता है कि महावीर उपवास कर रहे हैं और फिर तुम सोचते हो कि इतने शांत चित्त हो गए हैं तो ध्यान भी हुआ होगा समाधि भी लगी होगी तो उपवास करने से समाधि लगी है यही भूल हो गई समाधि लगने से उपवास होता है महावीर नग्न हो गए इस कारण समाधि नहीं लगी महावीर को समाधि लगी वस्त्र छूट गए फिर ऐसा भी नहीं कि सभी को समाधि एक जैसी लगेगी नहीं तो कृष्ण के भी छूट जाते बुद्ध के भी छूट जाते राम के भी छूट जाते प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है और जब भी तुम किसी की नकल करोगे कष्ट में पड़ जाओगे अपने तरफ ध्यान रखो अपने स्वभाव का ध्यान रखो तो सुभाष के लिए तो मैं कहता हूं सक्रिय ध्यान करना मत सुक्रात को तो बाबा मल्लुकदास पर ध्यान करना चाहिए अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलू का कह गए सबके दाताराम सुभाष जो है एक तरह के दास मलू का अपना स्वभाव खोजो अपने स्वभाव का अनुसरण करो भूल के किसी की नकल में मत पड़ जाना अन्य तुम कष्ट पाओगे और कष्ट पाने से परमात्मा से दूर हो जाओगे निकट नहीं आओगे मैं तुम्हें आनंद का मार्ग दे रहा हूं मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि तुम जितने सुखी जितने शांत जितने आनंदित उतने ही प्रभु के स्मरण से भरोगे क्योंकि तभी तो अनुग्रह करने को कुछ होगा तुम्हारे पास प्रार्थना करने को कुछ होगा अभी है क्या जीवन की थोड़ी सी रसधार बहे तो तुम परमात्मा के चरणों में दुख झुक के कह सको धन्यवाद अभी है क्या अभी धन्यवाद उठे कहां से अभी धन्यवाद का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता अभी शिकायत उठती धन्यवाद नहीं उठता और शिकायत से यजन पैदा होता है और धन्यवाद से भजन पैदा होता है तुमने पूछा है आपने कहा भगवान को पाने के लिए मूल्य चुकाना होगा यही मूल्य सुखी होना होगा अब तुम बड़े हैरान हो तुम कहोगे ये भी कोई मूल्य लेकिन ले मैं तुमसे कहता हूं यही कठिन बात है दुखी होना बिल्कुल सरल बात है सारी दुनिया दुखी है दुखी होने के लिए कोई बुद्धिमत्ता चाहिए बुद्धू भी दुखी है दुखी होने के लिए कोई कुशलता चाहिए कोई गणित चाहिए गमार से गमार आदमी भी दुखी है सुखी होने के लिए गुण चाहिए कुशलता चाहिए कला चाहिए तुम्हें मेरी बात बड़ी उल्टी लगेगी इसलिए मैं कहता हूं कि समझोगे तो ही समझ पाओगे जरा सहानुभूति रखी तो शायद थोड़ी समझ में आ जाए मैं तुमसे कहता हूं सुखी हो मूल्य चुका दो नाच के मूल्य चुका दो गीत गा के मूल्य चुका दो आनंद भाव से मूल्य चुका दो लेकिन तुम्हें लगता है कि दुख हो तो मूल्य चुकाया तुम दुख से ऐसे जकड़ गए हो कि तुमने दुख को सिक्के मान लिया है तुमने क्या समझाया परमात्मा कोई दुष्ट कोई अनाचारी कोई दुखवादी कोई सेडिस्ट है कि तुम दुखी होगे तो वो बड़ा प्रसन्न होगा कि देखो बेटा कितना भूख हड़ताल कर रहा है आवाज है पांच आजा तू तूने काफी भूख हड़ताल कर लीले मुसंबी का रस भी ने परमात्मा को समझा क्या है कोई अडोल्फिटलर कि तुम अपने को सताओगे तो वो बड़ा आनंदित होगा तुम कांटों की सेज पे लेटोगे तो वो बड़ा प्रसन्न होगा कि आहा कैसी तपश्चर्या कर रहे हो परमात्मा तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है तुम्हारा प्यारा है तुम्हारा प्रीतम है। क्या तुम सोचते हो छोटा बेटा धूप में खड़ा रहेगा तो मां बड़ी प्रसन्न होगी कि छोटा बेटा कांटों में लेटा रहेगा तो मां बड़ी प्रसन्न होगी तुम फूल की सैया बनाओ कांटों की सैया बना बना के तुमने सिर्फ अपने साथ मूढ़ता की तुम सुख में पगो तुम सुख का राग जन्मने दो सुख की वीणा बजाओ तुम्हारी मस्ती तुम्हें उसके पास ले जाएगी इसलिए तो तुम्हारे साधु सन्यासी नाचते हुए प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ते ले, लेकिन असली साधु सन्यासी ऐसे नहीं थे नानक को देखा साथ लिए रहते थे, थे एक शिष्य को कि जब भी उनको गीत गाने की उन मौज आ जाए तो वो वाद्य बजाने को मौजूद रहे कबीर को देखा वे मस्ती के गीत मीरा को देखा वह नृत्य ये साधु हैं साधु तो सुखी आदमी है सुख की ही परम अवस्था साधुता है दुखी रुग्ण है विक्षिप्त है उसकी चिकित्सा होनी चाहिए मैं दुनिया से चाहता हूं दुखवादी धर्म विदा हो जाए क्योंकि दुखवादी धर्म दुखवादियों ने ईजाद किए इनका धर्म संस्थापकों से कोई संबंध नहीं यह तुम्हारी मूलता से पैदा हुए तुमने देखा कि महावीर नग्न खड़े मैं भी नग्न खड़ा हो जाऊं तुमने देखा कि क्राइस्ट सूली पे चढ़े मैं भी सूली पे चढ़ जाऊं तुमने जीवन को नाटक बना लिया है उसमें से असलियत खो गई है अभिनय बना लिया है तुम नकली हो गए हो तुम कार्बन कॉपी हो गए हो और कार्बन कापियां परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं परमात्मा चाहता तुम अपने मूल रूप में प्रकट हो तुम्हारा मूल रूप में प्रकट हो जाना ही तो परमात्मा को पा लेना और क्या है परमात्मा को पा लेना सुख अर्थात स्वभाव के अनुकूल जो हो दुख अर्थात स्वभाव के प्रतिकूल जो हो सुख से चुकाओ कीमत। मत कल आपने बताया कि भगवान को पाने के लिए मूल्य चुकाना होगा निश्चित चुकाना होगा और उसी समय आपने यह भी बताया कि शरीर को कष्ट देकर परमात्मा नहीं पाया जा सकता तुम्हारे मन में सवाल उठा होगा कि मूल्य तो कष्ट से चुकाया जाता है कष्ट से मूल्य नहीं चुकाया जाता कभी नहीं चुकाया गया है धन्य भाग से मूल्य चुकाया जाएगा महासुख से मूल्य चुकाया जाएगा इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है लोग प्रश्न पूछते हैं एक मित्र ने प्रश्न पूछा है और ऐसा अक्सर प्रश्न आते कि हम आपकी किताबें पढ़े तो बहुत प्रभावित हो गए लेकिन फिर हम यहां आए और यहां जो हमने देखा उससे हमारा मन बड़ा उदास हो गया है लोग नाच रहे लोग गा रहे लोग मजा मौज कर रहे मैं उनकी तकलीफ जानता हूं वो किताबें इत्यादि पढ़ के सोचे होंगे कि मुझे पाएंगे बैठा हुआ किसी झोपड़े में कांटों की सैया पर लेटा हुआ उदास भूखा प्यासा उनका चित्त बड़ा शांत होता अगर वो मुझे ऐसा देख लेते उनके चित्त को बड़ी राहत मिलती कि हां साधु हो तो ऐसा तुम आए थे यहां दुखियों को देखने यहां हिसाब और है यहां गणित और है दुख में मेरा भरोसा नहीं मैं सुखवादी हूं मैं चारवाक से ज्यादा सुखवादी हूं चारवाक का सुख तो इसी संसार में समाप्त हो जाता है मेरा सुख उस संसार तक जाता है मुझ में आस्तिकता और नास्तिकता मिल रही है नास्तिकता थोड़ी दूर तक सुख की बातें करती है मैं अंत तक सुख की बातें करता हूं मेरे लिए परमात्मा सुख की परम अवस्था है इसलिए तो ज्ञानियों ने उसे सच्चिदानंद कहा है आनंद अंतिम अवस्था लेकिन तुम आए होगे उपवास करते हुए किसी फकीर को देखने और फिर तुम्हें लगा कि यहां तो कोई उपवास नहीं है यहां तो कोई फकीर नहीं है यहां तो लोग आनंदित हैं लोग मस्त हैं लोग एक दूसरे के प्रेम में हैं यहां तुमने जोड़े चलते देखे होंगे स्त्री पुरुषों को हाथ पकड़े देखा होगा नाश्ते साथ देखा होगा तुमने कहा हद हो गया भ्रष्ट हो गया ऐसा सब धर्म भ्रष्ट कर डाला हम कहा फंस गए आके यह धर्म है यह तो संसारिकता है मेरा धर्म संसार के विपरीत नहीं है यद्यपि मेरा धर्म संसार के पार जाता है मेरा धर्म ऐसे है जैसे कमल कीचड़ से उगता है कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ के पार जाता है संसार में ही उगेगा धर्म मंदिर तो यहीं बनाना होगा जमीन पर ही बनाना होगा देह में ही परमात्मा को पुकारना होगा और तुम्हारी देह अगर सुख में हो स्वभाव के अनुकूल हो तो ही परमात्मा आ सकेगा दुखी चित्त परमात्मा को अपने भीतर प्रवेश ना दे पाएगा दुखी चित्त में जगह कहां प्रवेश के लिए सुखी चित्त में अवकाश होता है सुखी चित्त आकाश जैसा होता है तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं तुम धारणाएं लेके आते हो तुम्हारी धारणाएं बड़ी जड़बद्ध और तुम्हारी धारणाओं के पीछे तुम्हें काफी प्रमाण है क्योंकि सौ में निन्यानवे साधु तो दुखवादी वे साधु ही नहीं उन्हें साधुता का कुछ पता नहीं सौ में एकाध कभी सुखवादी होता है लेकिन वो तो कभी कबार होता है और जब भी होता तभी तुम्हें अड़चन होती महावीर को देख के तुम्हें अड़चन हुई थी जैन मुनि को देखकर अड़चन नहीं होती बुद्ध को देख के तुम्हें अड़चन हुई थी बौद्ध भिक्षु देखकर अड़चन नहीं होती नानक को देख के तुम्हें अड़चन हुई थी ग्रंथी महाराज को देख के तुम्हें अड़चन नहीं होती से क्या अड़चन है वो तुम्हारे जैसे ही है तुम जैसे दुख में वैसे दुख में वो मीरा को नाश्ते देखकर कितने लोगों को अड़चन नहीं हो गई थी याद है कितने लोग कष्ट में नहीं पड़ गए थे मीरा के परिवार के लोग इतने कष्ट में पड़ गए थे कि मीरा मर जाए इसके लिए जहर का प्याला भिजवाया था क्योंकि परिवार को बड़ी बेचैनी हो रही थी मीरा तो पागल समझी जा रही थी उसके साथ साथ परिवार बदनाम हो रहा था राजघराने की महिला थी और नाचने लगी सड़कों पर और राजस्थान में जहां घूंघट उठाना मुश्किल था वहां कपड़े इत्यादि की भी फिक्र छोड़ दी अब नाचने में कहीं फिक्र रखनी होती कि पल्लू ठीक है कि नहीं पल्लू की फिक्र रखो तो परमात्मा छूटता है परमात्मा की फिक्र करो तो पल्लू गिरता है मीरा ने सोचा कि पल्लू जाने दो उसने कहा लोक लाज खोई नाचने लगी रास्तों पर घर के लोग राजघर के लोग परेशान हुए उन्होंने कुछ दुष्टता के कारण जहर नहीं भेजा था सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने को जगह जगह से मीणा को खदेड़ा गया कहते हैं काशी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ पंडितों का उसमें कबीर को भी बुलाया बड़ी सोच विचार से बुलाया बहुत दिन विवाद हुआ कि कबीर को बुलाना कि नहीं इस जुलाहे को बुलाना कि नहीं लेकिन फिर अंततः इस जुलाहे की बातों में कुछ था तो बुला लिया लेकिन कबीर ना के एक और अजीब शर्त रख दी कबीर ने कहा मीरा को भी बुलाओ यह जरा जरूरत से ज्यादा था कबीर कम से कम पुरुष तो थे अब मीरा देखते हो बाबा तुलसीदास क्या कह गए सूद्र गवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी मीरा को तो सूद्रों के साथ गिनती पुरुष कबीर माना कि जुला है सही चलो मगर कम से कम पुरुष तो है मगर कबीर ने एक अजीब शर्त रख दी कि तुम मीरा को बुलाओ तो ही मैं आऊंगा नहीं तो मैं नहीं आऊंगा क्यों कबीर ने ये शर्त रखी होगी कि मीरा को बुलाओ इसलिए शर्त रखी कि इन मूढ़ पंडितों को यह बात साफ हो जानी चाहिए कि परमात्मा को पाने के लिए ना तो पुरुष होना जरूरी है ना स्त्री होने से कोई बाधा पड़ती परमात्मा को पाने में अगर कोई बाधा है तो सिर्फ अहंकार है परमात्मा को पाने में अगर कोई बाधा है तो तुम्हारी दुख की ग्रंथियां हैं मीरा को बुलाओ क्योंकि उससे ज्यादा नाचता हुआ परमात्मा और कहा मिलेगा मीराई तो कबीराए और मीराई तो मीरा ने क्या किया मीरा नाच पंडितों ने नाक बहुत सिकोड़ी उन्होंने कहा सब क्या तमाशा हो रहा कहा वेद की बातें होनी चाहिए वहां ये मीरा नाच रही मगर नाच वेद है लेकिन पंडित तो अंधे होते वो सोचते थे कि मीरा कुछ संस्कृत के रट रहा है सूत्र दोहराए मीरा ने जीवंत वेद दिखाया वो नाची लेकिन पंडितों को तो मन में बड़ा बुरा लगा पल्लू फिर गिर गया होगा यह कोई बात हुई स्त्री को घर में छिपा होना चाहिए स्त्री को लाज होनी चाहिए आनंद की हमारे मन में प्रतिष्ठा नहीं इसलिए तुम जब यहां आते हो और यहां एक और ही तरह का जगत पाते हो तो तुम्हें अर्चन होती तुम बेचैनी में पड़ जाते हो तुम्हें लगता है यह किस तरह का धर्म सम्यक धर्म सदा ही इस तरह का रहा है मगर वो कभी कभी होता है मेरे जाते ही दुखवादी आ जाएगा वो सुभाष से भी सक्रिय ध्यान करवाएगा वो कहे करो अगर सक्रिय ध्यान नहीं किया तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा इसलिए सुभाष जब तक मैं हूं तुम विश्राम कर लो विश्राम पूर्वक ध्यान कर लो सुख से मूल्य चुका लो मेरे जाने के बाद तो लोग फिर दुख से मूल्य चुकवाएंगे यहीं इसी जगह क्योंकि पीछे कठिनाई ये खड़ी हो जाती है कि फिर जड़ नियम हाथ में रह जाते इस तरह किया जाता था इसी तरह किया जाना चाहिए इससे अन्य था नहीं होना चाहिए फिर किसी को मेल खाता है कि नहीं मेल खाता इसकी चिंता कौन करे और इसका निर्णय भी कौन करे आज तो मैं तुम्हें देखता हूं तुम्हारे भीतर क्या ठीक है उसके अनुकूल तुमसे कहता हूं इसलिए मेरी बातों में बहुत विरोधाभास भी हो जाता है किसी को कुछ कहता हूं किसी को कुछ कहता हूं क्योंकि मेरे पास कोई बंधा सिद्धांत नहीं तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सिद्धांत नहीं तुम्हारे हिसाब से मैं सिद्धांत को काटता हूं तुमको नहीं काटता अक्सर तो यह हो जाता है कि तथाकथित धर्मों के पंडित पुरोहित धर्म के वस्त्र तो पहले से तैयार हैं अगर तुम थोड़े लंबे हो तो तुमको छांट देते अगर तुम जरा छोटे तुमको खींच के मालिश करके लंबा कर देते इसकी फिक्र ही करते कि आदमी मर जाएगा बचेगा कि क्या होगा वो वस्त्र कीमती है सिद्धांत कीमती है तुम्हारा कोई मूल्य नहीं मेरे लिए सिद्धांत दो कौड़ी के तुम्हारा मूल्य चरम प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य चरम है कोई सिद्धांत इतना मूल्यवान नहीं है सिद्धांत तुम्हारी सेवा करने को शास्त्र तुम्हारे सेवक तुम्हारे स्वभाव के जो अनुकूल पड़ता हो वही करना अगर तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नाच पड़ता हो तो नाचना तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल बांसुरी बजाना पड़ता हो तो बांसुरी बजाना तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल योग पड़े तो योग करना तुम्हें जो अनुकूल पड़े मगर अनुकूल की परीक्षा अनुकूल की कसौटी एक ही है कि तुम्हें जिससे सुख मिले सुख से मूल्य चुकाओ और ध्यान रखना ये दुखवादी भ्रांति में ना रहे कि हमने दो चार उपवास कर लिए कि शरीर को थोड़ा सता लिया कि थोड़ी आंच दे दी कि थोड़े नंगे बैठ लिए तो पहुंच जाएंगे इतना सस्ता नहीं है मामला हुआ है चार तिनको पर यह दावा जाहिदों तुमको खुदा ने क्या तुम्हारे हाथ जन्नत बेच डाली चार दिन के जाहिदों के तपस्वियों के हुआ है चार दिन तिनको पे यह दावा जाहिदो तुमको खुदा ने क्या तुम्हारे हाथ जन्नत बेच डाली परमात्मा प्रत्येक को उसके ही ढंग से आता है परमात्मा तुम्हारा सम्मान करता है तुम्हारा अपमान नहीं तुम जिस मौज में होते हो उसी मौच में आता है। तुम्हें जो ढंग रास पड़ता है उसी ढंग में आता है। इसलिए यहां मैंने इतने ध्यानों की प्रक्रियाएं शुरू की कि कोई तुम्हें रास पड़ जाए बस एक चुन लो लेकिन कष्टवादी कई तरह के एक मित्र कुछ दिन पहले आए वो कहने लगे कि ये तो ध्यान से बड़ी मुश्किल हो गई नींद भी खो गई काम धंधा भी नहीं कर पाता पत्नी नाराज है बच्चे नाराज हैं घर के लोगों ने भेजा है कि आपसे समझ के आऊं और मैं पागल हुआ जा रहा हूं मैंने कहा कि ध्यान से शांति आनी दूसरा उन्होंने कहां कहा की शांति अशांति अशांति हो गई मैं थोड़ा हैरान हुआ मैंने कहा कि कौन सा ध्यान करते क्या करते कौन सा क्या सुबह से रात तक ध्यान ध्यान पूरे पांच ध्यान करता हूं नौकरी की फुर्सत ही नहीं नौकरी करने कहां जाऊं तो पत्नी जान खाए जा रही बेटे बच्चे मुश्किल में पड़ गए और मुझे तो ध्यान करना है तुमसे पांच करने को कहा किसने पांच ध्यान करोगे तो निश्चित जीवन कष्ट में पड़ जाएगा ये पांच ध्यान यहां शिविर में किए जाते हैं ताकि तुम पांच को करके अपने अनुकूल को खोज लो दुनिया में पांच प्रकार के लोग हैं जैसे पांच इंद्रिया हैं ऐसे पांच प्रकार के लोग उन पांचों को ध्यान में रख के पांच ध्यान की विधियां विकसित की गई एक कोई तुम्हें जम जाए बस पर्याप्त बाकी चार को जाने दो तुम ध्यान ही करते रहोगे तो अशांति तो हो ही जाएगी और अशांति फिर घर में बैठे चौबीस घंटे तुम ध्यान में लगे हो पत्नी कब तक बर्दाश्त करेगी बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे लेकिन यह कष्टवादी चित्त इसने ध्यान में सी तरकीब निकाल ली सताने की अपने को अपने को और औरों को भी इस बात को ख्याल में रखना मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूं ना तो अपने को सताना उससे ना किसी और को सताना उससे और उन लोगों से सावधान रहना जिन्होंने कुछ जाना नहीं है अब यहां ऐसे बहुत से लोग हैं इस जमीन पर जो ध्यान के संबंध में लिखते हैं जिन्हें ध्यान का कुछ पता नहीं मैंने एक किताब पढ़ी एक जैन साध्वी ने किताब लिखी थी हेमचंदाचार्य के सूत्रों पर ध्यान की किताब थी किताब तो मुझे ठीक लगी कुछ जगह मुझे लगा कि साध्वी शास्त्र की तो ज्ञाता है निश्चित भाषा की जानकार है निश्चित लिखने में कुशल है निश्चित लेकिन ध्यान नहीं किया है क्योंकि कुछ जगह ऐसी बात आ ही गई वो या आने वाली तुम बचाओगे कहां से जिसने प्रेम का अनुभव नहीं किया वह प्रेम पर किताब लिखेगा कहीं न कहीं भूल चूक हो जाएगी कहीं न कहीं कुछ बात आ जाएगी जो बता देगी कि यह प्रेम को जानने वाले का वचन नहीं हो सकता संयोग की बात कोई पांच सात साल बाद मैं ब्यावर में था राजस्थान में, तो वह साथ भी मुझे मिलने आई मैं तो भूल भी चुका था उसका नाम भी उसकी किताब भी उसने मुझे पूछा कि ध्यान कैसे करूं तुम तो उसे ध्यान का संबंध समझाया फिर उसने अपनी किताब निकाली उसने कहा मैंने एक किताब भी ध्यान पर तो लिखी वो आपके लिए भेंट करने लाएंगे तब मुझे ख्याल आया तो मैंने उससे पूछा तूने कभी ध्यान किया मैंने कभी नहीं किया फिर किताब क्यों लिखी उसने कहा शास्त्रों के अध्ययन से मनन चिंतन से मनन चिंतन और अध्ययन से ध्यान का क्या लेना देना है ध्यान अनुभव है उसे खुद भी पता नहीं है वो पूछने आई कि ध्यान कैसे करूं और ध्यान पे किताब लिखी और उसकी किताब के आधार पे कई लोग ध्यान करते होंगे ऐसा उपद्रव चल रहा है तुम जरा सोच समझ के किसी से सलाह लेना सलाह देने वाले लोग बहुत एक ढूंढो हजार मिलते सलाह देने वाले तैयार ही हैं ढूंढो भी मत तो भी मिल जाते खोजो भी मत तो तुम्हारे घर ही आ जाते हैं भाई सलाह तो नहीं चाहिए सलाह देने में लोग इतना रस लेते क्योंकि सलाह देने में ज्ञानी होने का मजा और दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करने का मजा इसलिए सलाह देने का मौका कोई चूकता नहीं लेकिन सलाह सोच समझ कर लेना जिसके जीवन में ध्यान की कोई गरिमा हो जिसके जीवन में प्रेम की कोई सुबास हो बैठना उठना समझना सोचना पीना किसी व्यक्ति को और जब तुम्हें लगे कि हां कुछ अस्तित्वगत घटा है तो ही ग्रहण करना अन्यथा बचना वो राह सुझाते हैं हमें हजरते रहबर जिस राह पे तो उनको कभी चलते नहीं देखा तो सुभाष अपने स्वभाव अपने अनुकूल स्वयं को जो प्रतिकर लगे वह चुनो वही कीमत है जो चुकानी मैं तुमसे कहता हूं दुख छोड़ दो यही त्याग है मैं तुमसे सुख छोड़ने को नहीं कहता मैं तुमसे कहता हूं दुख छोड़ दो सुख तो तुम्हारे पास है ही कहां जो तुम छोड़ोगे दुख छोड़ दो दुख को लोग पकड़े हैं छाती से पकड़े बैठे हुए दुख नहीं छोड़ना चाहते दुख उनकी संपदा है तुम चौंकोगे यह बात जानकर बहुत मुश्किल से हिम्मत वाला आदमी होता है जो दुख छोड़ने को राजी होता है दुख छोड़ने को लोग राजी नहीं होते कुछ ही दिन पहले एक युवक और युवती मेरे पास आए दोनों दुखी हैं सात साल से साथ रहते और सात साल में नरक के सिवा कुछ नहीं भोगा मैंने कहा मैं अलग क्यों नहीं हो जाती अलग नहीं होना चाहते मैंने पूछा साथ होने में कुछ सुख मिल रहा है, साथ होने में सुख तो कुछ भी नहीं मिल रहा मगर प्रेम है प्रेम किस बात से दुख से ये नरक से न उस युवक को कुछ रस है न युवती को कोई को रस है मगर साथ नहीं छोड़ सकते साथ कैसे छोड़ दें वो कहने लगे हम तो इसलिए आपके पास आए थे कि आप हमें समझा बुझा के ठीक ठाक कर देंगे समझाने बुझाने से क्या ठीक ठाक होगा सात साल साथ रह के तुमने एक दूसरे को कष्ट ही दिया लेकिन ऐसा हो जाता है कि कष्ट की भी तलफ हो जाती तुम घर आओ और पत्नी अंठसठ ना बोले या तुम घर आओ और तुम पत्नी के लिए बाजार से फूल ले आओ तो अर्चन हो जाती एक मनोवैज्ञानिक ने एक आदमी को यह सलाह दी आदमी ने कहा कि मैं जब भी घर जाता हूं मेरी पत्नी बड़ा तैयार ही रहती बस मैं डरता हूं दफ्तर से जाने में लोग तो दफ्तर धीरे धीरे आते हैं मैं घर की तरफ बहुत धीरे धीरे जाता हूं लोग दफ्तर से घड़ी देखते रहते हैं कब निकल जाएं और मैं डरा रहता हूं कि कहीं पांच ना बच जाए पांच बज जाते हैं तो भी फाइलें उल्टाता रहता हूं कुछ काम भी नहीं होता तो भी बैठा जब दफ्तर बंदी होने लगता है चपरासी कहता है कि अब महाराज जाइए तब मैं जाता हूं फिर भी रास्ते में कोई मिल जाए तो रुक जाता हूं बातचीत करते करते डर लगा रहता घर गया कि वो पत्नी उस मनोवैज्ञानिक ने कहा ऐसा करो थोड़ा प्रेम पत्नी के प्रति दिखलाओ तुमने कुछ प्रेम नहीं दिखलाया उसने कहा मैं क्या करूं आप जो कहो वो मैं करूं उसने कहा तुम आज ऐसा करो फूल ले जाओ पत्नी के लिए मिठाइयां ले जाओ मिठाइयां देना फूल देना एकदम गले लगा लेना उसको मौकी मत देना कि वो कुछ बक सके या कुछ कह सके एकदम गले लगा लेना उसने कब आप कहते हैं तो करेंगे वैसे अपनी पत्नी को कौन गले लगाता है मगर अब आप कहते हैं तो ये भी करेंगे ठीक है फूल भी ले जाएंगे अपनी पत्नी के लिए कौन फूल ले जाता है मिठाई उसने कहा चलो ठीक है एक दफा करके कर देख ले और क्या करना है और पत्नी के साथ हाथ बटाना बर्तन मांज रही हो तो तुम भी बर्तन धोने लगना टेबल साफ कर देना बच्चे की नाक बह रही हो पोंछ देना कुछ हाथ बटाना उसने कहा चलो ये भी करेंगे किसी तरह शांति हो जाए वो घर पहुंचा बड़ा प्रसन्न था कि चलो आज कुछ तरकीब लगी फूल देख के पत्नी को तो भरोसे ही नहीं आया और मिठाई और जब उसने गले लगाया तो किस पत्नी को भरोसा आ सकता है अपने पति और गले लगाए तो बड़ी घबरा गई हो क्या गया मगर एकदम कुछ कह भी ना सकी एकदम सक्ते में आ गई और जल्दी से पति छलांग लगाया और टेबल साफ करने लगा और बर्तन मांझने लगा उस पत्नी ने एकदम बाल फैला के और छाती पीट ली चिल्लाने लगी कि मर गई मर गई मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए वो पति भी बोला क्या हो गया तुझे? उसने कहा तुम आज पी के आए हो या क्या बात तुम होश में हो क्या कर रहे हो सुबह से नौकरानी नहीं आई बच्चे के दांत टूट गए लड़की अभी तक लौटी नहीं और अब तुम आए हो तुम नशा करके आए हो या क्या करके आए हो तुम होश में हो लोग दुख की अपेक्षा करने लगते अपेक्षित दुख ना आए तो मुश्किल हो जाती लोग दुखों को भी संभाल के रखते वही उनकी संपदा है मैं तुमसे कहता हूं दुख छोड़ो दुख के साथ क्षण भी रहने की जरूरत नहीं दुख छोड़ो तुमने क्रोध से बहुत बार दुख पाया है और तुम्हारे ज्ञानियों ने तुमसे कहा क्रोध मत करो इससे दूसरे को दुखो दुख होता मैं तुमसे कहता हूं क्रोध मत करो इससे तुमको दुख होता बाहर में जाने तो दूसरे को तुम अपने को तो बचाओ तुम बच गए तो दूसरा भी बच जाएगा ज्ञानियों ने कहा हिंसा मत करो इससे दूसरे को चोट पहुंचती मैं कहता हूं दूसरे को तो बाद में पहुंचेगी जो हिंसा करता पहले खुद को चोट पहुंचा लेता बुरा मत करो ज्ञानियों ने कहा है कि इससे पाप लगेगा अगले जन्म में नरक में पड़ोगे मैं तुमसे कहता हूं यह सब तो विजूल की बात है तुम जब बुरा करने की सोचते हो तभी नरक पैदा हो जाता तभी तुम दुख भोग लेते हो तुम अगर एक ही बात कसौटी की तरह संभाल लो कि जिस चीज से दुख मिलता है उसका त्याग कर देंगे तुम अचानक पाओगे तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे सुख की तरफ प्रवाहित होने लगी सुख बड़े महलों से नहीं मिलता सुख बहुत सुस्वादु भोजन से नहीं मिलता सुख जीवन को जीने की कला है रूखे सुखे से मिल सकता है झोपड़े में भी मिल सकता है गरीबी में भी मिल सकता है और प्रमाण के लिए इतना काफी है कि अमीरों को भी नहीं मिल रहा है तो गरीब को भी मिल सकता है जब अमीर को नहीं मिल रहा है तो अमीरी से मिलता है यह कोई सवाल ना रहा मेरी देश एक ही है दुख का त्याग करो सुख का वरण करो इतनी कीमत तुम चुका दो परमात्मा नाचता हुआ तुम्हारी तरफ चला आएगा जल्दी ही वह घड़ी आ जाएगी बेखुदी के सांच पर गाने का मौसम आ गया आ गया पीकर बहग जाने का मौसम आ गया फिर पयामे आम दे जाना सकूने साम है सेज पर कलियों के खिल जाने का मौसम आ गया यह तड़प यह दर्द यह रग में हल्की सी कसक यह स्वब आया कि मर जाने का मौसम आ गया तोड़कर हमदम हर एक रस्म रहे कोन इन को संसार के सब रीति रिवाजों को तोड़ दो तोड़कर हमदम हर एक रस्मों रहे कौन इन को लगजसों पर लगजसे खाने का मौसम आ गया बेखुदी के सांच पर गाने का मौसम आ गया आ गया पीकर बहक जाने का मौसम आ गया बहको पियो वसंत को उगने दो तुम्हारे भीतर और तुम परमात्मा को रोज रोज करीब आते पाओगे सुख परमात्मा से जोड़ता है दुख तोड़ता है आज इतना